भारतीय व्याख्यान परम कुड़ी अभिनंदन का उत्तर इतने मत मतांतरों विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों तथा तो शा, शास्त्रों के होते हुए भी यदि कोई सिद्धांत हमारे सब संप्रदायों का साधारण आधार है तो वह है आत्मा की सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास और यह समस्त संसार का भाव स्रोत परिवर्तित कर सकता है किंतु जैन तथा बौद्धों में वस्तुतः भारत में सर्वत्र यह अटल विश्वास पर्याव्याप्त है कि आत्मा ही समस्त शक्तियों का आधार है और तुम यह भली भांति जानते हो कि भारत में ऐसी कोई भी दर्शन प्रणाली नहीं है जो इस बात की शिक्षा देती हो कि हमें शक्ति पवित्रता अथवा पूर्णता कहीं बाहर से प्राप्त होगी वरण हम सर्वत्र यही शिक्षा मिलती है वे तो हमारे जन्म सिद्धाधिकार हैं हमारे लिए उनकी प्राप्ति स्वाभाविक है अपवित्रता तो केवल एक बाह्य आवरण है जिसके नीचे हमारा वास्तविक स्वरूप ढक गया है परंतु जो सच्चा तुम है वह पहले से ही पूर्ण है शक्तिशाली है आत्मसंयम के लिए तुम्हें बाह्य सहायता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं तुम पहले से ही पूर्ण संयमी हो अंतर केवल जानने या न जानने में है इसलिए शास्त्र निर्देश करते हैं कि अविद्या ही सब प्रकार के अनिष्टों का मूल है आखिर ईश्वर तथा मनुष्य में साधु तथा असाधु में प्रभेद किस कारण होता है केवल अज्ञान से बड़े से बड़े मनुष्य तथा तुम्हारे पैर के नीचे रेंगने वाले कीड़े में मतभेद क्या है भेद होता है केवल अज्ञान से क्योंकि उस छोटे से रेंगते हुए कीड़े में भी वही अनंत शक्ति है वही ज्ञान है वही शुद्धता है जहाँ तक कि साक्षात अनंत भगवान विद्यमान है अनंत यही है कि उसमें यह सब अव्यक्त रूप में है जरूरत है इसी को व्यक्त करने की भारतवर्ष को यही एक महान सत्य संसार को सिखाना है क्योंकि यह अन्यत्र कहीं नहीं है यही आध्यात्मिकता है यही आत्मविज्ञान है वह क्या है जिसके सहारे मनुष्य खड़ा होता है और काम करता है वह है बल बल ही पुण्य है तथा दुर्बलता ही पाप है उपनिषदों में यदि कोई एक ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है उसे बिल्कुल उड़ा देता है तो वह है अभी ही निर्भयता संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह है निर्भीकता यह सत्य है कि ऐहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है भय से ही दुख होता है यही मृत्यु का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराई होती है और भय होता क्यों है आत्मस्वरूप के अज्ञान के कारण हम में से प्रत्येक सम्राटों के सम्राट का भी उत्तराधिकारी है क्योंकि हम उस ईश्वर के ही तो अंश हैं बल्कि इतना ही नहीं अद्वैत मतानुसार हम स्वयं ही ईश्वर हैं ब्रह्म हैं यद्यपि आज हम अपने को केवल एक छोटा सा आदमी समझकर अपना असली स्वरूप भूल बैठे हैं उस स्वरूप से हम भ्रष्ट हो गए हैं और इसीलिए आज हमें यह भेद प्रतीत होता है कि मैं अमुक आदमी से श्रेष्ठ हूँ अथवा वह मुझसे श्रेष्ठ है आदि आदि यह एकत्व की शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो भारत को दूसरों को देनी है और यह ध्यान रहे कि जब यह समझ लिया जाता है तब सारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है क्योंकि अब तो पहले की अपेक्षा तुम संसार को एक दूसरी दृष्टि से देखने लगते हो फिर यह संसार व रण क्षेत्र नहीं रह जाता जहाँ प्रत्येक प्राणी इसलिए जन्म लेता है कि वह दूसरों से लड़ता रहे जो बलवान हो वह दूसरों पर विजय प्राप्त कर ले तथा जो कमजोर है वह पीस जाए फिर यह एक क्रीड़ा स्थल बन जाता है जहाँ स्वयं भगवान एक बालक के सदृश खेलते हैं और हम लोग उनके खेल के साथी तथा उनके कार्य के सहायक हैं यह सारा दृश्य केवल एक खेल है वैसे यह चाहे जितना कठिन घोर विभस् तथा खतरनाक ही क्यों न प्रतीत हो असल में इसके सच्चे स्वरूप को हम भूल जाते हैं और जब मनुष्य आत्मा को पहचान लेता है तो वह चाहे जैसा दुर्बल पतित अथवा घोर पातकी ही क्यों न हो उसके भी हृदय में एक आशा की किरण निकल आती है शास्त्रों का कथन केवल यही है कि बस हिम्मत ना हारो क्योंकि तुम तो सदैव वही हो तुम कुछ भी करो अपने असली स्वरूप को तुम नहीं बदल सकते और फिर प्रकृति स्वयं ही प्रकृति को नष्ट कैसे कर सकती है तुम्हारी प्रकृति तो नितांत शुद्ध है यह चाहे लाखों वर्ष तक क्यों न छिपी ढकी रहे परंतु अंततः इसकी विजय होगी तथा यह अपने को अभिव्यक्त करेगी ही अतएव सदैव अतएव अद्वैत प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आशा का संचार करता है न कि निराशा का वेदांत कभी भय से धर्माचरण करने को नहीं कहता वेदांत की शिक्षा कभी ऐसे शैतान के बारे में नहीं होती जो निरंतर इस ताक में रहता है कि तुम्हारा पदस्खलन हो और वह तुम्हें अपने अधिकार में कर ले वेदांत में शैतनान् का उल्लेख नहीं है वेदांत की शिक्षा यही है कि अपने भाग्य के निर्माता हम ही हैं तुम्हारा यह शरीर तुम्हारे ही कर्मों के अनुसार बना है और किसी ने तुम्हारे लिए वह कठिन नहीं किया है सर्वव्यापी परमेश्वर तुम्हारे अज्ञान के कारण तुमसे छिपा हुआ है और उसका दायित्व तो तुम्हारे ही ऊपर है तुमको यह न समझना चाहिए कि इस घोर तमोमय संसार में तुम बिना अपने इच्छा के ही लाभ पटके गए हो वरन तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि ठीक जैसे तुम इस क्षण अपने इस शरीर को बना रहे हो पहले भी तुम्हें ने थोड़ा थोड़ा करके इसका निर्माण किया था तुम स्वयं ही खाते हो कोई और तो तुम्हारे लिए नहीं खाता फिर जो तुम खा लेते हो उसे तुम्ही अपने लिए पचाते हो कोई और तो नहीं पचाता फिर उसी से तुम अपना रक्त पेशी तथा शरीर बनाते हो दूसरा कोई कुछ नहीं करता बस यही तुम बराबर करते आए हो श्रृंखला की एक कड़ी उसके अनंत विस्तार की व्याख्या करती है अतएव यदि आज यह बात सत्य है कि तुम स्वयं अपने शरीर का निर्माण करते हो तो वह बात भविष्य तथा भूत के लिए भी लागू होती है समस्त अच्छाई या बुराई का दायित्व तो तुम्हारे ही ऊपर है यही एक बड़ी आशाजनक बात है जिसे हमने बनाया है उसको हम बिगाड़ भी सकते हैं और साथ ही हमारा धर्म मानवता से भगवत कृपा को अस्वीकार नहीं करता वह कृपा तो निरंतर विद्यमान है साथ ही भगवान इस घोर संसार प्रवाह के ऊपर वे स्वयं बंधन रहित शुभाशु दयालु हैं है। हमारा बेड़ा पार लगाने को वे सदैव तैयार हैं। उनकी दया अपार है जो मनुष्य सचमुच हृदय से शुद्ध होता है उस पर उनकी कृपा होती ही है एक प्रकार से तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति किसी अंश में समाज को एक नया रूप देने में आधार स्वरूप होगी समयाभाव के कारण मैं अधिक नहीं कह सकता नहीं तो मैं यह बतलाता कि आज पाश्चात्य के लिए अद्वैतवाद के कुछ सिद्धांतों को सीखना कितना आवश्यक है क्योंकि आज इस भौतिकवाद के जमाने में सगुण ईश्वर की बातचीत तो लोगों को बहुत नहीं जसती परंतु फिर भी यदि किसी मनुष्य का धर्म नितांत अमार्जित है और वह मंदिरों तथा प्रतिमाओं का इच्छुक है तो अद्वैतवाद में उसे वह भी जितना चाहे मिल सकता है इसी प्रकार यदि उसे सगुण ईश्वर पर भक्ति है तो अद्वैतवाद में उसे सगुण ईश्वर के निमित्त भी ऐसे ऐसे सुंदर भाव तथा तत्व मिलेंगे जो उसे संसार में और कहीं नहीं मिल सकती इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति युक्तिवादी होकर अपने तर्क बुद्धि को संतुष्ट करना चाहता है तो उसे प्रतीत होगा कि निर्गुण ब्रह्म संबंधी बड़े से बड़े युक्ति युक्त विचार उसे यही प्राप्त हो सकता है